शिवानंद स्मृति संग्रह त्रिपा घन विग्रह श्री महापुरुष महाराज जी लगभग उन्नीस सौ बीस इक्कीस ईस्वी के शीतकाल का समय था श्री श्री महाराज स्वामी ब्रह्मानंद का दर्शन करने के लिए विद्यार्थी भवन का इंदु अर्थात बाद में स्वामी देवात्मानंद और एक दूसरा व्यक्ति तीसरे पह बलराम मंदिर में पहुंचे संध्या के कुछ दिन पहले महाराज ने उन दोनों से कहा कुछ गोभी मठ में दे आ सकोगे दोनों युवक आनंद से सम्मत हुए किस रास्ते और कैसे वहाँ जाया जाएगा समझाकर कुली और नाव के किराए के लिए उन्होंने कुछ पैसे भी दिए इसके अनंतर फूल गोभीों से भरा एक बड़ा टोकरा दिखाकर उन्होंने कहा जाओ इसे ले जाकर महापुरुष महाराज से कहना कि महाराज ने इन थोड़ी ही गोभीों को भेजा है उनकी इच्छा थी कि एक नाव भर कर गोभी भेज दे किन्तु वैसा नहीं हो सका आप लोग साधु व्यक्ति हैं बिंदु को सिंधु समझते हैं इतना ही भरोसा है इस कारण इन थोड़ी सी गोभीों को भेजने का साहस हुआ है दोनों युवकों ने गोभी को दे महाराज की बात जता दी सुनते ही वे खूब हंसने लगे और महाराज का कुशल प्रश्न पूछ उन दोनों को ठाकुर का प्रसाद ले जाने के लिए कहा इस घटना से जाना जाता है कि महाराज के साथ अनेक गुरु का कैसा मधुर संबंध था महापुरुष महाराज की अशेष कृपा से पूर्वोक्त भक्त का मरणासन शिशु पुत्र क्रमशः स्वाभाविक रूप से बढ़कर नौवे वर्ष में पहुंचा। इस समय उसने गीता का समूचा पंचदश अध्याय कंठस्थ कर लिया था चंद्र ग्रहण के अवसर पर श्री गुरु और गंगा माता के दर्शन के लिए जोगेन्द्र बाबू अपने उस छोटे लड़के को लेकर मठ में आए महापुरुष महाराज का दर्शन और प्रणाम करके उन्होंने उस छोटे लड़के को गीता का पंचदश अध्याय सुनाने को कहा आवृत्ति सुनकर महापुरुष महाराज ने बहुत प्रसन्न हो जिसे सामने देखा उसी को बुलाकर कहा देखा देखा इतना छोटा बच्चा गीता के पंचदश अध्याय की कैसी सुंदर आवृत्ति कर रहा है इधर संध्या होते ही ग्रहण भी लग गया श्री गुरुदेव को प्रसन्न देखकर कर वह भक्त अपने पुत्र की दीक्षा के लिए महापुरुष महाराज जी से अनुरोध करने लगे सुनकर महापुरुष महाराज बोले यह कैसी बात है इतना सा बच्चा इसकी भी दीक्षा वह दीक्षा का अर्थ क्या समझेगा बड़े होने पर दीक्षा हो जाएगी वह भक्त छोड़ना नहीं चाहते हैं यह समझ उन्होंने फिर से कहा ब्राह्मण का लड़का है अभी यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ यज्ञोपवी थे बिना दीक्षा कैसे हो सकती है भक्त ने तब कहा महाराज आप कृपा करके इसे गायत्री मंत्र दे दीजिए उसी से हो जाएगा उसके पश्चात मैं समय पर शास्त्रानुसार उसका यज्ञोपवी संस्कार करा दूंगा आशुतोष और कृपा घनमूर्ति महाराज जी ने भक्त की प्रार्थना पूर्ण कर दी उन्होंने उस लड़के को गायत्री मंत्र के एक एक शब्द का पूरा उच्चारण कराकर उसे दीक्षा मंत्र दिया उसके अनंतर उस भक्त से कह दिया। देखो यह बच्चा है संभव है कि यह कभी मंत्र भूल जाए। इस कारण तुम भी इस मंत्र को सुन लो और यह मंत्र उसे याद है या नहीं बीच बीच में उससे पूछ लेना भूल हो तो सुधार देना उन्होंने कुर्सी पर बैठकर ही यह दीक्षा कार्य सम्पन्न किया उनके भीतर वैसी गुरुशक्ति का निवास देख कर, सभी लोग आश्चर्यचकित हुए मंत्र तो पुस्तकों में लिखे रहते हैं किंतु ब्रह्मज्ञ पुरुष के मुख से उच्चारित होने पर वे सिद्ध मंत्र में परिणित हो जाते हैं मंत्रों की वह अमूक शक्ति साधक को संसार बंधन से मुक्त कर देती है और उसे भव के पार पहुंचा देती है ब्रह्मज्ञ गुरु की आध्यात्मिक शक्ति शिष्य के मन को वह मंत्र ग्रहण और साधन करने की योग्यता में पहुँचा देती है भगवान श्री कृष्ण ने शखा अर्जुन को विश्व दिखाने के पूर्व दिव्य चक्षु प्रदान किया था गुरु भाइयों के प्रति कैसा अगाध और अकृत्रिम प्रेम प्यार श्रद्धा और विश्वास महापुरुष महाराज के भीतर था गुरु भाइयों के शुभ जन्मदिवस के अवसर पर अथवा उनका प्रसंग उठने पर वे कैसे आनंदित विवल एवं तदगत हो जाते थे यह जा अनेकों ने देखा है और देख कर, वे सब लोग बहुत ही आश्चर्यचकित तथा मंत्रमुग्ध हुए हैं 1918 सौ ईस्वी के जुलाई के अंतिम भाग में अत्यंत अस्वस्थ होकर पूज्यपात स्वामी प्रेमानंद जी महाराज बैद्यनाथ धाम से लौटकर कलकत्ते के बलराम मंदिर में रुक गए उनके शरीर की अवस्था बहुत ही खराब और शंकाजनक थी उनके लौट आने के एक दिन बाद एक युवक भक्त ने संध्या से कुछ पूर्व मठ में महापुरुष महाराज जी के कमरे में जाकर देखा कि वे पूर्व की ओर मुह किए हाथ जोड़े अत्यंत गंभीर भाव से कुर्सी पर बैठे हैं वह कक्ष निस्तब्ध था उनका वह अस्वाभाविक गंभीर और विषण भाव देखकर किसी अनागत विपत्ति की शंका से भक्त का हृदय रो पड़ा इस भाव में कुछ समय बीत जाने पर महाराज जी ने गंभीर और आवेगपूर्ण स्वर से कहा देखो बाबू महाराज ही बहुत अस्वस्थ होकर लौट आए हैं उनका स्वास्थ्य बहुत ही खराब है श्री ठाकुर यदि रक्षा करते हैं तभी इस बार उनका शरीर रहेगा सब लोग श्री ठाकुर से खूब प्रार्थना करो जो जहां हो सब लोग मिलकर व्याकुल भाव से उन्हें बताओ जिससे बाबू महाराज इस रोग से मुक्त हो जाएं। अहो, तुम लोगों ने तो श्री ठाकुर को नहीं देखा उनके इस संतानों को देखने से उनके संबंध में थोड़ी बहुत धारणा हो सकती है ये लोग जितने दिनों तक जीवित रहेंगे उतने दिन संसार का कल्याण है जो जहां हैं सबको जता दो ताकि सब लोग व्याकुल भाव से श्री ठाकुर के निकट प्रार्थना करें जिससे बाबुराम महाराज शीघ्र अच्छे हो जाएं। इन बातों को कहते हुए उनका कंठ स्वर क्रमशः औरुद्ध होने लगा था अंत में अपना भावावेग संभालने के लिए वह कुछ समय तक चुप रहकर हाथ जोड़े श्री ठाकुर के निकट व्याकुल भाव से प्रार्थना करने लगे उस दिन की तरह उनका ऐसा भावावेग पहले कभी देखा नहीं गया था वह एक अपूर्व दृश्य था 1922 सौ 10 अप्रैल रात को 9 बजे श्री ठाकुर के परम स्नेह पात्र और मानस पुत्र ब्रज बालक स्वामी जी के राजा मानवलीला समाप्त कर चिन्मय धाम चले गए अंतिम समय सब लोग मिलकर उन्हें नाम सुना रहे थे इसके समाप्त होने पर पूज्य पाठ स्वामी शारदानंद जी महाराज एक भी बात न करकर चुपचाप बलराम मंदिर के धुमंजले के बड़े हाल से धीरे धीरे निकल गए थोड़ी देर बाद महापुरुष महाराज जी श्री श्री महाराज की शैया पर लेटी देव दुर्लभ मूर्ति की ओर थोड़ा आगे बढ़कर एकटक देखते हुए अपने भाव में ही कहने लगे आहा कैसा विशाल शरीर और कैसा विशाल वक्षस्थल मानो शेष राई नारायण है शेष साई नारायण हैं कौन कह सकता है कि इस शरीर में कोई रोग था इन बातों को बार बार कहते हुए वे भी उस कक्ष से निकल गए उस समय उन्होंने राजा महाराज को अनंत सैया में साई साक्षात नारायण के रूप थे देखा था श्री ठाकुर को महापुरुष अपने प्राणों की अपेक्षा भी अधिक चाहते थे इस कारण श्री ठाकुर जिन्हें प्यार करते थे वे भी उनके प्रिय थे प्रियतर थे और उनके ये प्रियजन जिन्हें प्यार करते हैं वे भी उनके अति प्रिय और स्नेह भाजन हैं उनके प्रति भी उनकी अपूर्व कृपा और आशीर्वाद है यथार्थ प्रेमिक का स्वभाव इससे भिन्न और क्या हो सकता है कलकत्ता विद्यार्थी आश्रम के कुछ छात्र राजा महाराज के पास आया जाया करते थे महाराज भी उनके विनयी स्वभाव के कारण उन्हें बहुत प्यार करते थे उनके लीला समाप्त कर स्वधाम प्रस्थित होने पर छात्रों का वह दल बहुत ही दुखित हुआ उनके आदर्शन के चार पांच दिन बाद उस दल का इंदू बाद में स्वामी देवात्मानंद और एक दूसरा छात्र अत्यंत शोकार्त होकर तीसरे पर मठ में आए महापुरुष महाराज मठ के जिस पुराने कमरे में रहते थे उस मकान का दुमंजिल वाला कमरा पूजनी अभेदानंद स्वामी को देकर उस समय से के गिरीश मेमोरियल भवन के नीचे की मंजिले वाले कमरे में निवास कर रहे थे उस कमरे में प्रवेश कर उन दोनों ने देखा कि महापुरुष महाराज गंगा की ओर मुख किए हाथ जोड़े स्थिर भाव से कुर्सी पर बैठे हैं दोनों छात्रों ने उन्हें प्रणाम किया पास बैठकर उनमें से एक ने शोकार्थ कंठ से कहा महाराज हमारे राजा महाराज तो चले गए केवल इन शब्दों को कहकर अपनी मनोवेदना प्रकट की उन्होंने अपने स्वाभाविक सरल भाव से कहना आरंभ किया देखो यदि यह बात सत्य है कि उनकी कृपा से हम लोग अग्रसर हो रहे हैं साथ ही साथ अपने कथन का संशोधन कर यदि अगर इसमें नहीं है मैं प्रत्यक्ष देखता हूं कि उनकी कृपा से हम लोग दिन पर दिन अग्रसर होते जा रहे हैं इसमें कोई भी संदेह नहीं और हमारे साथ साथ तुम लोग भी आगे बढ़ रहे हो क्योंकि हम लोग तुम्हें प्यार करते हैं उसे तुम समझो या न समझो इन बातों को बार बार दृढ़ता के साथ कहते हुए उनका मुखमंडल लाल होकर तम समाने लगा भावावेग में वे न अनजान में ही कभी तो कुर्सी छोड़कर उठ पड़ते और फिर कभी बैठ जाते भाव के आवेश में वे अपने को संभाल नहीं रहे थे वह एक अपूर्व उद्देश्य था ऐसा लगा मानो उस संदेश सूचक यदि शब्द का अनजान में मात्र एक बार उच्चारण करके उन्होंने अत्यंत अनुचित एवं गर्भित काम किया है श्री ठाकुर के ऊपर अत्यंत अविचार किया है और उसी के लिए वे अत्यंत पश्चाताप कर रहे हैं श्री श्री ठाकुर के प्रति उनका विश्वास असीम भक्ति उस समय की उनकी अपूर्व भावता तथा अनुपम दिव्य मूर्ति इनमें से किसी को भी भाषा द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता साथ ही विद्यार्थी आश्रम के उन दोनों छात्रों पर उनकी असीम कृपा व्यक्त हो गई उनका स्नेह प्रेम करुणा शुभेच्छा आदि केवल मठ की सीमा के भीतर जो लोग आ जाते थे उन्हीं में सीमाबद्ध नहीं थी और न केवल उन्हीं पर उनकी दृष्टि होती थी ऐसा होगा तो उन्हें महापुरुष कौन कहता अधिक से अधिक उस स्थिति में वे एक उच्च कोटि के साधु होते किंतु ऐसा नहीं था उनके प्रेम एवं करुणा से पूर्ण विशाल हृदय का विस्तार विश्वव्यापी तथा अनंत था कोई सीमा उनमें थी ही नहीं समस्त जीवों पर करुणा ही उनके व्यक्तित्व का अन्यतम माधुर्य था एक बार गर्मी के दिनों में बहुत दिनों तक सूखा चल रहा था मेघ या वर्षा का चिन्ह भी नहीं दिखाई पड़ता था चारों हाहाकार मचा हुआ था महापुरुष महाराज उस समय बंगाल के बाहर थे एक सेवक ने उसे सूखे का समाचार उन्हें पत्र द्वारा सूचित किया। इससे वे बहुत वेखित हुए और उस अनावृष्टि के कारण उत्पन्न दुर्देव से मुक्ति लाभ के लिए उन्होंने उस सेवक को बेलुर मठ में श्री श्री ठाकुर को सचंदन तुलसी पत्र अर्पण करने के लिए लिख भेजा उनके इस शुभेच्छा के फलस्वरूप शीघ्र ही वृष्टि होने से श्री ठाकुर के चरणों में तुलसी चढ़ाने की आवश्यकता नहीं हुई उनके अयाचित प्रेम और करुणा से पशु पक्षी भी वंचित नहीं होते थे उनके प्रति भी उनके प्यार और सहानुभूति की सीमा नहीं थी मठ में केलो नाम का जो कुत्ता था उसके ऊपर उनका जो स्नेह और प्यार था वह उन दिनों मठ के रहने वाले सभी ने प्रत्यक्ष देखा है